जिस जमाने में वे बेकरी से हजारों रुपए कमाते थे उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे साबर मती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा वो चक्की को ठीक करने में कभी-कभी घंटों -कभी मेहनत करते थे एक बार एक कारेकरता ने कहा के बापु हुँ? आश्रम में आठा कम पड़ गया है कोई बात नहीं मैं पीछे देता हूं आप आटा पीसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वो जोर देते थे <laughs> कोपिन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे अरे बाबू बाबू बिल्कुल ये तो उन्हें करना चाहिए बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मुझे अवश्य बताएं <laughs> अवश्य बताऊंगा बताऊंगा <laughs> उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे <laughs> गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले <laughs> अगर आपके पास समय हो कुछ तलीगे गेहूं बीन डालिए पापू मैं ओ ठीक है आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए <laughs> लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वो थक गए और गांधी से विदा मांग चल दिए अच्छा बापू मैं चलता हूं है ठीक है फिर आना है कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम समहालने में मदद दी कि रुपति राधव राजारा पवन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे रसोई घर या भंडाररे में अगर वो कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे अरे भैया यहां सब्जियां रखी हैं खाने का सामान रखा है और इतने जाले लगे हुए हैं मैं आ, साफ कर देता हूं हां साफ करिए ये सब उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुण का ज्ञान था एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए गांधी ने उसे समझाया कि देखो भाई आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए कभी जी आ, जी जी ध्यान रखना आगे से जी एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे उसने बहुत बुरा माना तब गांधी ने उसे समझाया सुनो भाई ये जल्दी बच जाते हैं ऑटोमेक खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है समझे जी, जी जी जी आ, बाप आ, गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे आरे बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ हां हां आपको चाहिए तो सीता राम सीता राम सीता आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें रसोई के बर्तन बारी-बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे एक दिन गांधी ने बड़े-बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया आ, आ, कितनी कालिख लगी हुई है इन पतीलों में हा, हा, हा, आ, इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी राख भरे हाथों से वो एक पतीले को खूब जोर-जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली यह काम आपका नहीं है बापू इसे करने को और बहुत से लोग हैं दीजिए मुझे दीजिए मैं करती हूं लो ठीक है गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते थे देखो, इन लोहे के बरतनों को मैं चांदी की तरह चमका सकता हूँ शम्षी, जरह जोर लगाओ, चमक जैना धूए जोर खाल खाल शार आशक्या जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है बिस्तर तो रख दिया सुनिए सुनिए भाई साहब जी मैंने वो बिस्तर रखा है उसे कहां रखूं अरे भाई ये है आपका बिस्तर अरे ये क्या अरे ये बाबू मेरे बिस्तर लाएं बाबू भाप, बाबू हां लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला अरे बाप! क्रिकेट पे तो आज ठीक नहीं है। ये सारे बर्तन भर बर देते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये लाइन। अरे आराम से थोड़ा आराम मिल जाएगा बाबू। कोई बर्तन खाली कोई। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। अरे इन लोगों ने शरबत पानी भरकर रख दिया। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया। और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ बड़ी भूल हो गई मैं बाहर से पूछ लेना चाहिए था पूछ लेना चाहिए था शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी वो थकान का नाम भी नहीं जानते थे दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक होया था वो मीलों पैदल चल सकते थे दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2:00 बजे ही निकल पड़ते थे शहर में खरीदारी करते और शाम होते-होते वापस फार्म पर लौट आते थे उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी-खुशी अनुकरण करते थे एक बार किसी तालाब की भरपाई का काम चल रहा था अरे ये जो मिट्टी से डाल हां हां क्या डाल हां चल चलो चलो भाई चलते हैं चलते हैं एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं अरे ये क्या अरे बाबू ने तो सारे हेलो मेरा फेवरेट हमारे तो नाश्ते का इंतजाम कर दिया हां एक साथी ने पूछा अरे बाबू आपने सब कर दिए आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया बाबू क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं क्यों नहीं अरे भाई मैं जानता था कि तुम लोग थके-मांदे लौटोगे तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने-माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था अरे भाई सुनो बापू आने वाले हैं हम जल्दी से सारे खाने की तैयारी करते हैं चलो है चलो -चल, -चल, -चल, सब खाते हैं चलिए तुम इधर आओ तुम तो हां तुम कहीं अरे भाई इधर आओ जरा ये मैं करते तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा ये तो मैं कर दूंगा ये मैं कर देता हूं बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे उस समय रात के दस बजे थे एक कार्यकर्ता ने दोड़ कर गांधी के हाथ से बुहारी ले लिए अरे बापो ये क्या लाइए मुझे दीजी अरे नहीं भाई मैं शाफ कर तो रहा हूँ मुझे दीजी जब गांधी गाओं का दोरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे नौआखली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल दो आदमियों को ही रहने की अनुमति दी इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइए की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई देखो इसे इसमें मिलाओ हां हां हा, जी अब इसको मुट्ठी से उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी <laughs> गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए मां-बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है वे मां की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे खिला पिला और बहला सकते थे एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो-रो कर उन्हें जगाए रखता था उदास ना बस चुप हो जा रोते नहीं ना ना ना ना। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया सारे दिन बड़ी मेहनत करने सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी-कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे प्रुण। प्रुण। प्रुण। वो चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की वो उनका बिस्तर ठीक करते थे उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे अरे अरे क्या कर रहे हैं आप नहीं नहीं कोई बात नहीं गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए माता की जय भारत माता की जय वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं नेता ने कहा आ, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे यह काम दूं क्या तुम यह काम करने को तैयार हो जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवा का काम खुशी से किया जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे उनका कहना था नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया एक आदमी उनके फल धोता या काटता दूसरा बकरियों को दोहता तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया एक बार एक भारतीय सज्जन के यहां काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूं आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे नौकर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन संजय कुमार सुमन निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख अनु बन्धोपाध्याय कलाकार मंजू मेनी राम मेनी कीर्ति आनंद और विद्याभूषण तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वन्यांकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन और प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन